ओह यह राजनीति नहीं है यह राजनीति नहीं है यह राजनीति नहीं है यह राजनीति नहीं है यह राजनीति नहीं है लाल की जय परम पूे जी महाराज की जय भागवत निवास आश्रम की जय श्रीताय गौर हरि शिगुण जय जय गोपाल जय जय जय राधा रम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गुमान गोविंद जय जय गुमान जय श्रम गोविंद जय जय राम गो गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय राधारम हरि गोविंद जय जय राधारम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल हलवाते पुरान पुरुषों कमाए पुण्य ते पुरान सत्य मालिकों में नमो त्याग को ये स्प्यास निकालने तब वाप में मनुष्य तब ते वती शिष्टार्थ रगार में बदलने शब्द लग शक्त हम शिक्षण के उन बर्ताम जब तक हम न मानता तो दुनिया से प्रेम नहीं आ रहा तो तुम साला तुम की तस्थारे पादवनमं नलेशी चेंदने देवस्यो वन्ने हम श्री वोश्री तत्तम श्री कुरु बृहस्नावन चरोष्ठी कम सापुजातम साहरण रुनातम तत्तम सरिमा सापुरितम सावुतम परितर्षितम श्री पारा। श्री चेंदने देवों श्री रात्रिपारण सहरलेताशु शापुरितानि चर आजा आंदोलन में जो बंदे आओ आओ संकीर्तन नहीं करते तो वो कबूला है बाप चलो कुछ भी बोलो जो धर्मवालों बंदे जो किसी का तरफ आप बंदे कश्मीर बता रहे हैं बिगुलम यस्मिन पुरी तुझाम वर्षों में जो पुरी करते हैं वे लस किसी ध्रुव के रास्ता काश उन्हें वर्षों में वो कर लें कश्मीर का नियमा श्रीखंड लक्ष नारायण पा वैश्वेदया के में सुमती रघुनाथ दासन शास क्या हम इसे मानिए लाला वो तो समूहे क्या भावना का धैर्य श्री आनंदनाथ के आराध्य श्री किशोरी के पास में उनके में महिलाओं के समय शामला शामला जी और के साथ में वे जिस प्रेम के अनुभव में डिबीप हुई है राह उस राह के अनुभव को उनके मुख से साक्षात श्रवण करना चाहते उस मानव का श्रवण करना चाहते उस समय श्री राधे जी कह रहे कि सचिव कृष्णभूमि चंद्रमा को मुझे अपना कलंक लगा दिया है के पर तो की की कलंक प्रदान करने वाले उस समय कहेंगे नहीं नहीं कलंक नहीं उस चंद्रमा ने अपनी चाहनी से मुझे और अधिक प्रकाशित किया किसी प्रसंग में श्री शामला क्रांति तो का सिलेबस आगे छालिस मशीन है कि अभिनव लड़के बाबू ढूंढना नब नन्हीं नन्हीं मतलब जेन ढूंढना मुर्सल नव मालिक जाता मधुमेह विरचन से तो मतलब तो अगली सचिन तेरी शोभा आज बड़ी अच्छी लग रही अब तो एक नई लता के समान हो गई है जो नई लता वायु के कारण जो रुगणा मैंने रुगण हो गई है वायु के कारण जो रुगण हो गई है रोगी हो गई है मैंने हवा ने जिसको झकझोर दिया हुई लता सकी नहीं के के समान समान सकी तू कमलनी है जिसको तो कोई तो तो हाथी ने महसूस किया मालिक है मालिका के तरह जो नई मालिका लता है झिझोड़ दिया, गया।, दिया गया।, और मत तो गया जैसे किसी मधवाले औरे तुमको उस नए जैसे ऐसे ही आज तो आज तू अच्छे से हो तो उपांग के का यहाँ पर ये दिखाने के विस्ती है संदेह की जो है या ऐसा है कैसा है ऐसा है ऐसा उपमा उनका लता की तरह से बाथुड़ा माने वायु नहीं जिसको छोड़ दिया नहीं कमंडी की तरह से जिसको हाथी ने पतंगल मन हाथी आदि ने जिसको पीढ़ा कर लिया मनुष्यमान सके आर आप एवं हम तुम युगल के को सदा सदा हमारी इच्छा यही थी कि तुम युगल सदा सदा मिलन को प्राप्त हो तो चिरल अभदेशमान एवं चिर काल से हम इसी प्रकार तुम्हारी आशा कर रही तुम्हारा मिलन चाह रही परंतु प्रणय को सुदृढ़ हो रही लगता, आज हमको वह सुदुर्म प्रसाद प्राप्त हो गया जिसकी हम अभिलाषा कर रहे थे, वो अभिलाषा आज हमको अत कथनीय अन्यथा स्मृद आये अतः हरी सही अस्मता के माने हम सही की गोपियों की भाग्य कल्पति ये तो हमारी भाग्यलर्ता ये ऐसे फल सके आज हमारे गण भाग्य है यदि हमारे ऐसे भाग्य नहीं होते तो हमारी ये भाग्यलर्ता कैसे फल होगी अर्थात तू जो शाम के साथ में मिलन प्राप्त कर रही है उस मिलन के हमारी आज रही तुम का मिलन होगा यदि इस बात का उचित है कि हमारा भाग्य हमारी भाग्यलता उसमें थल अतः मत कहे की मुझे कलंक मिला हाँ, तो है कि वो वो चंद्रमा मुझे गया गया है है है ऐसा नहीं है, वो तो तो तुझे अथवा ये मत कहे अधि सची तुमने जो कल्पदर्ता बोली थी कितनी बड़ी हो गई पर वो फल नहीं दे रही है ऐसा नहीं है उस वास्तव में ऐसा कि बिजली के के, के बाद में अंधकार और अधिक आ जाता है शाम से देकर के बाद में मेरा और गया। ऐसा हमको ये लग रहा है कि हमारी भाग्यता आज अमीभ हो गई है हम सफल भाग्यवादी ये बचना बचा। साधन इस स्था जब श्री श्यामला जी ने राधा जी से पूछा सुंदर से कैसे मिलन हुआ उसका सामने वर्णन था मुझे पता नहीं है तो उस समय प्रेम में मुझे भी कर दिया और श्याम सुंदर भी अंतरधान कर दिया प्रेम प्रेम का ही आसमान कर रहा था व्यक्ति नहीं रही, हमारा प्रेम श्याम सुंदर के प्रेम का आसमन करने वाला रहा था जो माता उनकी दशा है उसको पहले को को को को पर जब उसके पूछा पूछा पूछा माधव महाभाव के को को को के चेष्टाओं रिएक्शंस है उस इति श्री श्री यहा जी के द्वारा पुपार, आदर पूर्वक जब श्री राधिका से पूछा गया तो राधिका पटचंद्रा अपने को थोड़ा लजा तो वो भी बात कह रहे हैं इससे घूंगट को थोड़ा सा नीचा करके तो दो पटमचंद्रा स्वच्छ चित्रा थोड़ा सा उनका चित्र एकदम स्वच्छ स्वच्छ चित्रवाणी, चित्रवाणी, विष्णु, राधे का मुद्रा अति चेतन हैं। श्री श्यामला अंधिजुति भी सकी हैं, वो अपने आनंद प्रदान करती हुई, पास होरा ना सकी ना, पास में जुति भी सकी रहे, श्यामला आदि, उस सबको आनंद प्रदान करती हुई, अब जब देखते थे, देखते थे, ये सही रचयिता तो बात को कह कहनी है पर है को तो थोड़ा नीचे सुंदर और जो तो तो इसलिए नाम ललित नाम पर क्या ललित अनुभव ललित नाम कर उसको प्रकट कर तो महाभारत में राधिका आस्वरण करने वाली नहीं होती राधिका का प्रेम आस्वर करने वाला है श्याम सुंदर आश्वाद्य नहीं है श्याम सुंदर का राधिका के तो जो प्रेम है वो आस्त तो प्रेम प्रेम के द्वारा प्रेम का ही आस्वादन करता है इसलिए श्री राधिका बिल्कुल सच सच्ची सच्ची बात कह रही है कि मैं मैं उस समय कहां थी मुझे पता नहीं कहा जा रही थी मुझे पता नहीं अर्थात प्रेम मेरे प्रेम को जहां ले जा रहा था वहां श्याम सुंदर का प्रेम आकर्षण करके मुझे राधिका के प्रेम को जहां ले जा रहा था प्रेम रूप सखी के हाथ को पकड़ करके मैं चलती राधिका विशाखा का हाथ करके हाथ पकड़ करके शाम सुंदर राधिका का प्रेम ही सखी के प्रेम का हाथ पकड़ करके कृष्ण के प्रेम तो राधिका कह रही है, तो है मैं कहा थी मैं कहा चली कैसे जाती हूँ ये मुझे पता के कोई मुझे पकड़ करके ले जा रहा अरे दर माक्ष अरे कमल संधि सदी वाली छुपाऊंगी नहीं मैं उस समय सुंदर के पास में शाम के पास में में पहुंच गए के के प्रेम का आस्वादन कर रही हूँ ये कुछ बात जो है वो यहां पर भी दिखा रहे हैं कि राधिका कृष्ण का, का आस्वादन कर रही है राधिका का प्रेम श्री कृष्ण के प्रेम का, का आस्वादन कर रहा है ये ही मुख्य वस्तु है तो उसमें अनुराग आसपा बनेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और, और स्ट्रूमेंट तीनों वस्तुएं अनुरागी बन जाती क्या दिशा ये मैं समेत जा रही हूं समेत बत्यान जाना बनेगी उस समय समेत बत्यान मेरी जो दशा थी उसको जानने वाली तत्वता है तुम सखीव उस समय तुम जो समेत वत्या तुम सखी कर मेरे हृदय के भाव को जान रही थी मुझे अपना नहीं था बल्कि तुम सखीकर मेरे हृदय को भाव को अच्छी तरह से विचार दी गई तो समेत वत्या मैं प्यारे के पास में समेत वत्य छुड़ गई थी समय प्रत्या मतलब कलेक्ट होना मिल जाना मैं शाम श्यामचंद्र के पास में मिल गई थी पर मुझे जानी हम अपने आप को मिल जाने रही थी तो प्रेम ही प्रेम का आस्वादन कर रहा था और व्यक्ति भूल गया था जो इंडिविजुअल था वो तो गायब हो गया और प्रेम प्रेम का आस्वादन कर रहा था व्यक्ति गायब हो गया था और प्रेम ही प्रेम का आस्वादन कर रहा था तो समेत वत्या प्यारे से मिलते हुए भी मैं कहीं अंतर थी प्रेम ही प्रेम का आसपास मैं की मैं जानती हूं, तो क्या तुम नहीं जानते हो तुम सखी ही तो प्रेम सखी ही तो मुझे शाम के पास में ले तो जो मैं जानती हूं वही तुम जानती हो कोई अंतर नहीं है अर्थात प्रेम ही प्रेम को जाग रहा था और वो प्रेम विद्यमान तो अधिक अच्छी तरह से अनुभव करने वाला था और तुम अपने हृदय से अच्छी तरह जानते तो यही बात से आ, कहती है कि अभी से नहीं बता सकती हूं। कहत कहत मैं बात जाते। बड़ी उस कहत कहत ही बात है हो तो पर जा मुंह आगे है काम पीछे है यदि मुंह से कोई बात कही जाएगी वो काम न पड़ेगी काम कुछ बोलेगा वो किसी के काम काम हमेशा पीछे है इसलिए बात बदल जाए इसलिए अच्छी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है तेरे अपने हृदय का हृदय जो अपना हृदय वो मेरे हृदय के साथ में पूरी तरह मिला होता था इसलिए हमारी बात को जान कि इसको या तो मेरा हृदय जानता है श्याम सुंदर का हृदय जानता है या हम दोनों के बीच में जो बैठा है वो जानता है हम दोनों के बीच में कौन बैठा है तुम सक्रिय जो सक्रिय हो वो तुम हमारे घने की बात को जानता है बहुत बारीकी के साथ में ये बात कह रहे हैं कि राधारानी गायब हो गई है श्याम सुंदर भी गायब हो गए जैसे राधारानी की जगह राधारानी का प्रेम श्याम सुंदर के प्रेम का आस्वादन कर रहा है और उस आस्वादन को श्री सखी का राधिका जो प्रेम है वह अच्छी तरह से जान रहा है तो सखी का प्रेम मिल गया राधिका के प्रेम के साथ में अब राधिका का प्रेम श्याम सुंदर के प्रेम का जो आस्वादन कर रहा है उसको तो सखी अपने आप जान लेगी कृष्ण के प्रेम को राधिका जान नहीं है और सखी राधिका के साथ से तो सखी के प्रेम को राधिका अपने आप ही जान लेगी नहीं सखी अपने आप ही जान लेगी। राधिका के प्रेम को सखी अपने आप ही जान कि क्योंकि तुम हम दोनों के बीच में बैठो, तो हमारे प्रेम को वो ही जान सकता है जो इन दोनों बीच बसी हम दोनों के प्रेम के बीच में जो साक्षी होकर के विराजमान साक्षी तो रा सखी का जो प्रेम है वो श्री राधा कृष्ण इन दोनों के बीच में साक्षी होकर के विराजमान है वो राधा का कृष्ण का प्रेम उसको सखी अपने आप ही जाय कहा थी मुझे पता नहीं क्योंकि तो प्रेम आस्वन करने वाला है राधा का आस्वरन करने नहीं है राधा बता तो सखी का प्रेम वह राधिका के प्रेम का हाथ पकड़ करके शाम सुंदर के प्रेम के पास में ले जा रहा है सखी गायब है प्रेम काम कर रहा है व्यक्ति गायब है इंडिविजुअल गायब गायब है और प्रेम जो है वो काम कर रहा है तो श्री राधिका के प्रेम को सखी का प्रेम हाथ पकड़ करके कृष्ण के प्रेम के पास में ले जा रहा है ऐसी स्थिति में राघटा बहुत स्पष्ट रूप से कहेंगे, वो तो आहुल मैं कहा थी मुझे पता ही देखिए बिल्कुल कैसा सुंदर एकदम जैसे आंख में कोई उंगली डाल करके दिखा दे ऐसे यहां काम और प्रेम काम कर दिखगा जब तक व्यक्ति रहेगा तब तक काम हावी हावी रहेगा जब व्यक्ति गायब हो जाएगा और प्रेम रहेगा प्रेम प्रेम का आश्रम करने वाला होगा वहां पर काम रहेगा ही नहीं पर प्रेम प्रेम वहां पर शुद्ध प्रेम ये तो काम प्रेम है जगत के जितने भी कामी कामनी है उन समय में व्यक्ति की प्रधानता रहती है मैं इस सौंदर्य का भोग करूं मेरे सौंदर्य का यह भोगता है यह भाव जगत में रहेगा वहां पर व्यक्ति रहता है प्रधान प्रेम प्रधान व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति के का करता हुआ में में हैं ऐसी स्थिति काम की महिमा इतनी ज्यादा है कि पर प्रेम की महिमा दीन हो गई बस अपना स्वार्थ पूरा हुआ फिर हमें दूसरे से क्या बात यह काम हो गया तो व्यक्ति की प्रधानता रहेगी तो निज स्वार स्वार्थ की व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति की की की की प्रधानता प्रधानता प्रधानता प्रधानता जितनी होगी उतने काम हो हो हो जाएगी, जाएगी। जाएगी, स्वार्थ नहीं है, गायब तो प्रेम प्रेम का आस्वादन करते हुए रहता है और उस प्रेम का प्रेम के द्वारा आस्वादन जो सर्वोत्तम कहीं दिमाग होता, तो सर्वोत्तम विराजमान होता है यह <collaborate> श्री माधनाथ जी महाभार श्री किशोर जी संसार के जो प्रेमी है, प्रेमी भी है। बड़े नामी प्रेमी। भी स्वार्थ छुपे रस्ते श्री राधा के स्वार्थ बिल्कुल है यहां ही कि यहाँ पर नहीं कह रही है श्री राधा रानी मैं कहा बहुत महत्वपूर्ण अरे एकदम सिद्धांत का स्लो है सिद्धांत काम और इस सिद्धांत की चाबी जो है वो इसी बात में है है कि व्यक्ति का अपना जो वो है। वो मायने नहीं तो हो जाता है गायव। व्यक्ति व्यक्ति गायब हो गया व्यक्ति का सौंदर्य वो गायब हो गया व्यक्ति की गुण गायब हो गए आस्वादी जो है वो प्रेम श्री राधिका के हृदय का प्रेम श्याम सुंदर के हृदय के प्रेम का सखी के माध्यम से सखी उसका प्रोत्साहन करने वाली है वह वा प्रेम प्रेम का आस्वादन कर रहा है तो मानो श्री राधिका का प्रेम उसका का हाथ पकड़ करके सखी का प्रेम राधिका के प्रति वह श्री राधिका के प्रेम को कृष्ण के प्रेम को समर्पित कर है इस तरह से जब प्रेम प्रेम का आस्वादन करने वाला है तो श्री राधिका कहेंगे मैं कहा थी मुझे पता ही नहीं चलता थी ये मुझे पता नहीं है अर्थात व्यक्ति को कहीं अंतर्धान हो गया शाम सुंदर से प्रीति नहीं है शाम सुंदर के प्रेम से प्रीति है शाम सुंदर के प्रेम का आस्वादन व्यक्ति का आस्वादन होगा तो काम होगा और यदि प्रेम का आस्वादन होगा तो वो प्रेम कहना ये एक मूल वस्तु वास था कौन सा रास्ता था ये भी हमको पता नहीं है प्रेम अपने आप ले जा रहा है कौन हमको ले जा रहा है किस रास्ते से ले जा रहा है ये मैंने नहीं जाना और किम मैं बहुम समवेद्या जब मैं प्यारे के साथ में मिली उस समय मैं कहा थी मेरे साथ में क्या घटनाएं घटी मुझे पता नहीं केवल प्रेम प्रेम का आस्वादन कर रहा है यहां व्यक्ति का शरीर दूसरे व्यक्ति के शरीर का माधुर्द नहीं कर रहा व्यक्ति व्यक्ति का व्यक्ति का आस्वादन नहीं है व्यक्ति के शरीर के द्वारा अन्य व्यक्ति के शरीर का आस्वादन नहीं है आस्वादन प्रेम के द्वारा प्रेम का आस्वादन उस समय किता मैं प्यारे के साथ में मिल रही हूं मेरे देह का क्या हुआ मुझे पता हम ही न मिलती अरे सखी एक बात बता जब मैं जानती होती तो तुम मुझसे भिमृत हो रही है तुम तो हम दोनों के बीच में साक्षी होकर के बिराई मानती तुमको तो वो बात तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप में ही पता लग जाती है तत्वता में प्यारे का ही आस्तन करनी बिल्कुल श्री राय रामानंद महाप्रभु के संवाद का जो प्रेम विलास विवर्थ का जो स्वरूप है वो स्वरूप ही यहाँ पर शुक्रिया जी कर रही है कि नसर नाम वो, मने तो करा। वो है मैं रमणी हूं यह भेद नहीं रहा प्रेम ही प्रेम का आस्वादन करने वाला हो गया व्यक्ति अंतर्धान है व्यक्ति व्यनिष्ठ है जो आश के रनिस्टमेंट हो रहा है बोल, उसके प्रेम का आस्वादन प्रेम का आस्तन किया जा रहा है व्यक्ति का व्यक्ति का जो फिगर है व्यक्ति का जो स्वरूप है व्यक्ति का जो कॉन्क्रीट रूप है जो व्यक्ति का स्थूल स्वरूप है उस स्थूल स्वरूप का वहां नहीं है उसके प्रेम का ही मात्र आस्वादन किया जा रहा है यदि मैं जानती तो क्या तो तुम तो तो नहीं जानती है? तो तुम तो साक्षी होकर तो सकती हो है इस बात को इतने स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता है इतनी सुंदर तरह से कह रही कि मैं जहा हूं मैं किस रास्ते से जा रही हूँ किससे मिल रही हूँ ये मुझे पता नहीं है उस तो समय के प्रेम का आस्वादन करेंगे मैं जानती होंगी तुम भी जानोगे तो तुम हम दोनों के बीच में साक्षी हो गए संभावना भ्रांत सुंदर तत्व किये अन्न चुके मंडले के व्यापारों मनसिगे उस आस्वाद का मैं वर्णन नहीं कर सकती क्योंकि मन के जिससे भी व्यापार है उनकी भी वहां गति नहीं है वो जो का मिलन है के का जो सुख है मन की गति नहीं है व्यापार यंत्र संकल्प विकल्प करते हुए मन की गति वहां पर नहीं है क्योंकि वह इतना व्यापार भोग है वहां पर संकल्प विकल्प चले जहां संकल्प विकल्प चलेंगे वहां मन कार्य करेगा जहां संकल्प कर नहीं चलेंगे मन की तो प्रेम प्रेम प्रेम का ही के द्वारा आस्वादन कर रहा है ये जो आस्वादक आस्वाद्य और साधन इनका जो भेद है वो भी उस समय तत्वत समाप्त है क्योंकि एक ही प्रेम तीन स्वरूप धारण तो करके मिलन प्राप्त कर तो व्यापार में मन का जो तो व्यापार है मन का व्यापार संकल्प संकल्प है। वो करना भी मैं भूल बस इस को तो लू और कैसे आस्वादन किया जाए इसके विकल्प को मैं भूल तो मैं मन का संकल्प विकल्प समय नहीं चल संभावना अभाव क्योंकि अन्य जितनी भी संभावनाएं थी उन संभावनाओं का भी अभाव हो गया संभावना अभाव ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है संभावना न वहां पर संकल्प करते, थे न वहां पर संभावना थी वहां पर संभावनाएं भी समाप्त हो किम यह स्वप्न मत हो। जो आस्वाद प्राप्त था वह आस्वाद स्वप्त था कि कोई इंद्र इंद्रजाल था कि मेरी भ्रांति थी सुदीप इसको मैं तो संकल्प विकल्प के अभाव होने के कारण बुद्धि गति नहीं संभावना का अभाव होने के कारण जहां पर संकल्प नहीं थे वो स्वप्न था अथवा इंद्रजाल था कोई जादू जादू था ये मैं नहीं जानती अथवा भांति भांति तो मेरी कोई थी वहां पर आनंद था कि से दम मेरे हृदय में पीड़ा थी ये भी नहीं जानती आनंद ही जहाँ पीड़ा बन जाए पीड़ा ही जहां आनंद तो वो क्या आहलाद था अथवा वह आरती को मैं प्राप्त कर रही थी वो सुख और दोनों ही था ये भी मैं नहीं कह सकती हूं स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कह सकती हूं अर्थात वहां अचिंत मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मुझे जो आस्वाद प्राप्त हो रहा था उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है उसके कारणों को ढूंढा नहीं जा सकता इसलिए वो है। वो ऐसा था, फिर तक ऐसा हो नहीं सकता है एक बार मैं कहती हूं कि ऐसा था दोबारा कहती हूं नहीं, वो ऐसा नहीं था। ऐसा, भी तो चेतारिसने मेरे चित्त को पूरी तरह से वितरित कार्यक्रम पूरी तरह से गला दिया मन वो वो जो आस्वाद आस्वाद था मन को से करने वाला कई बार जब वस्तु का वर्णन पूरी पूरी तरह करने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति निश्चय रूप से वो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं जैसे ब्रह्म का वर्णन करने के लिए योगी जब बैठता है तो फिर वो ब्रह्म ऐसा है ये करने इस बात का करने लगता है कि वो ऐसा नहीं है शिव प्रिया जी वो अत्यंत आनंद को प्राप्त कर रही है श्याम सुंदर के साथ में मिलते हुए जो शिव प्रिया का आनंद है वो सामने ऐसा था कि उसका वर्णन करते समय आनंद ऐसा है इसका रूप में वर्णन कर सकना संभव नहीं है उसका रूप में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है वर्णन नहीं किया जा सकता फिर उसका वर्णन करने के लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक कही रूप में वो ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है किस प्रकार से वो करते हैं तो यहां पर कहती है कि अली सखी मन के व्यापार मन के क्यों नहीं थे, क्योंकि संभावना असंभव असंभव असंभव था। उस उस समय समय सारी संभावनाएं, कल्पनाएं भी हो और कुछ सकता है? ऐसी संभावना भी थी। जस्ट स्वप्न कि मैं जिस स्वप्न देख रही थी वो इंद्रजाल था कि मेरी सुदीर अथवा मेरा आनंद था अथवा मेरा आर्थिक था किम अथवा दोनों चीजें थी ना वो क्या है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ ना तत्व किसी का वर्णन कर सकते में रूप में वर्णन कर सकते में मैं समर्थ नहीं थी इसलिए तथ्य को भी मेरे चित्त को जो शांत था उसको उसने एकदम था कारण उसने गला दिया था मन सो छापो प्राप्त हो गया ऐसा केवल आनंद ही आनंद का आस्वादक करने वाला बन गया अब आनंद उसने व्यक्ति को हटा दिया तो फिर आनंद आनंद के द्वारा का गए गए तो व्यक्ति जब जब जब तक तक तक तक नहीं नहीं नहीं है जब तक नहीं है जब तक तक है मन तब ये आस्वादन भी समाप्त हो गया अहंकार प्रिया का अहंकार वह श्याम सुंदर के प्रेम के साथ में मिलकर के एक हो गया और वहां पर मन बुद्धि और चित्त ये तीनों समाप्त तो हुए और अहंकार व आनंद के साथ करके में मिलकर के एक एक ऐसी स्थिति अहंकार आनंद रूप होकर करके आनंद का ही मैं स्वयं आनंद रूप शांत करके आनंद का ही मैं अनुभव कर देखो मन के हमारे जो अंतकरण है उसके चार भाग मन को चित्त और अहंकार मन कहते हैं उस इंदुरी को जो संकल्प विकल्प करते है ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा ऐसा तो करने से ये फल प्राप्त होता है इसको कहते हैं संकल्प विकल्प मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा होता है तो ये संकल्प है पर मन संकल्प विकल्प दिन कराता बुद्धि किसका नाम निर्णय करने वाली जो इंद्री है उसका नाम बुद्धि है सामने कोई पेड़ का खड़ा है बुद्धि निर्णय करेगी कि नहीं यह कहीं खबा है मनुष्य तो जो निर्णय करे तो निर्णय आपका बुद्धि संकल्प विकल्प का, का मन मन की परिभाषा है संकल्प विकल्प बुद्धि की परिभाषा है निर्णय चित्त की परिभाषा है पहले कोई चीज देखी गई है उसको पहचान लेना अरे इसका नाम तो कागज है इसका नाम तो दिव्या है केस तो पहले कोई चीज और उसका जो नाम हमें कभी कंप्यूटर में फील्ड था वो समय पर सामने दिख जाए उसका नाम जाए। तो जो इंद्री पहले अद्भुत विषय को सामने प्रकट करती है उसका नाम पर मन, बुद्धि और नामों ये तीनों के तीनों गायब हो जाते और अहंकार जो रहता है अंकार जरूर रहेगा अंकार नहीं होगा तो आश्वाद भी होगा तो अहंकार जो है वह प्रेम के साथ में मिल करके एक हो गया तो प्रेम रूप जो अहंकार है वह के प्रेम का राधिका का जो प्रेम में, राधिका का जो अहंकार है वह राधिका संबंधी प्रेम के रूप में कर्ता के प्रेम रूपी कर्म का सखी के प्रेम रूपी करण के माध्यम से आस्वादन प्राप्त तो श्री राधिका करतृत्व में राधिका राधिका का आस्वरण नहीं है राधिका के कर्तृत्व का अंकार का आस्था राधिका आस्वरण करने कर रही है राधिका का दे नहीं कर रहा है राधिका में स्थित जो प्रेम है वह प्रेम श्री कृष्ण का आस्वरण नहीं कर रहा है कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करते हुए इसलिए श्री राधिका कह रही है कि न्यापार चल रहा था मैं वहां पर संभावनाएं थी देश काल परिस्थिति के कारण इस प्रेम में कहीं तो कोई परिवर्तन आ जाएगा ऐसा भी नहीं था चाहे कोई सा कोई भी काल हो सब देश काल की पद्धतियों से भी परे होकर के मैं आश्वादन प्राप्त कर रही थी वो स्वप्न नहीं था इंद्रजाल नहीं था स्वप्न होता तो कहीं मन की वासनाओं का वह कहीं साक्षात्कार है वासना का साक्षात्कार नहीं है चाल होता तो था होना चाहिए था। भी नहीं, था। भी नहीं है दर्शन करके रुखाई का दर्शन करके श्री स्वामी ने एक प्रेम परिस्थिति में वो तो कामने लग जाए हे कृष्ण कहा हो तुम हरे ये चित्त को करने तुम तो ये हरे कृष्ण के चित्त में, बिलन में वो भी करा देने तो बिलन है में, में भी बिलन का तो, करा। तो बिलन के समय ब्या और प्यारे के उनके उनके बच्चों का का हो रहा था इस प्रकार चित्त ने एक तरह से पूरी तरह से विक्रुति प्राप्त कर ली थी माने मेरा चित्त पहल चुका था अतः मन की मध्यू हो गई अभी सखी मैं भी बता सकती हूँ उस समय मैं थी श्री राधिका ने कुछ करके जेस्चर्स देकर के कुछ देकर बताने का प्रयास किया पर पूरी तरह से श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलन करने में इनको कैसा सुकुन हुआ उस सुख का बन ये भी कर सकती है कह रही है कि क्योंकि व्यक्ति उस समय अंतर्ध्या हो गया था प्रेम ही एकमात्र द्राग, था अहंकार प्रेम के साथ में था। में था था ऐसी स्थिति मेरा मेरा प्रेम के प्रेम के का कर रहा और हम उनके जरूरत को उसको कर सकते जब मैं होती पूरी तरह से, से वहां तो उस आस्वाद का वर्णन करते श्याम सुंदर के उस आस्वाद का पूरा बर्व कर सकती है मैं, मैं समर्थ नहीं हूं यही कोई प्रेम विलास विलासर्थवर्थ प्रेम विलास में जो परम श्रेष्ठ अवस्था है जिस प्रेम परम श्रेष्ठ अवस्था में व्यक्ति अपने शरीर को भूल जाए और केवल प्रेम प्रेम का आस्वन करें अपने भी शरीर को भूल जाए प्रेमास्पद के शरीर को भूल जाए प्रेम प्रेम का आस्वादन करके कुछ संकेत मात्रे मात्र से लेन करके श्या केलाध्यन कौशल वेक दई नो पति विवेक दिलास राजा कभी कभी पाठ्यक्रम में कुछ लेसन बड़े कठिन आ जाते हैं और एक बार पढ़ाने से एक बार उन पाठों को समझा समझाने जा सकता है ऐसी स्थिति में गुरुजी भी कठिन पाठों का पार बार, बार पुनरुक्ति करके उन पाठों को द्वारा और विद्यार्थी भी सुनता है तो उसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पाठ का राशि समझ में आने लगता है तो ये प्रेम कैसे तेरे व्यक्तित्व को भुला रहा है और प्रेम कैसे आसान हो रहा है इसको तू जो कह रही है कि मैं कहा थी मैंने क्या किया मेरा क्या आश्वासन था इसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ घबराने की जरूरत नहीं है तू इसी एक, एक दिन ये समझ में आ जाएगा तो श्यामा श्री श्यामा ने कहा कि कला धन कौशल के इतना इतना कठिन कठिन पाठ पाठ कला अभ्यन की जो कुशलता कोई एक दिन में थोड़ी आ इतना एक दिन दिन में में थोड़ी थोड़ी आ आ जाएगी जाएगा इसलिए अभी सके तुझे इस बात को लेकर निराश नहीं होना चाहिए विद्यार्थी को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि आप आता शब्द उसी बात को बार बार बार बार जब तक रिवीजन नहीं किया जाएगा दोहराया नहीं जाएगा तब तक तो पास बात समझ में नहीं आता इसलिए कही सके तो काना इस पाठ को ही आता पढ़ अब तक पहली बार पढ़ने पार्थ पार्थ नहीं आया तो सके विलास विलास सकाशा श्री आयासपुर के पास में जाकर के उस पाठ को बार बार पढ़ सक तो जब तक फेरा नहीं जाएगा तब तक, तक चार चीज खराब हो जाएगी चार घोड़ा अड़े क्यों बीसरी बोल पुनपुन फेरी नी अपने पान को बार बार बदलता रहता है फेरता रहता है से के बाहर बाहर रखेगा, रखेगा। यदि को बार-बार एक सांस सांस दूसरे पर नहीं, करेगा, तो पांग सर, पांग सर नहीं। इसी तरह से कहीं जाना तो है नहीं है या घोड़ा यदि अस्तमल में ही ही के के ऊपर हीगा तो फिर समय पर चलेगा नहीं घोड़ा चाय चलना या नहीं चलना हो मशीन को चलाओ मशीन नहीं चलाओगे तो अड़ जाए। जाएगा तो विद्या को भी बार बार दोहराया जाएगा तो विद्या आएगी और चूल्हे पे रोटी जले और चूल्हे के ऊपर रोटी जल जाएगी क्यों क्यों जली बिल्कुल गुरु जी फेरी दी उसको फेरा नहीं तो चार जो है उसको बराबर फेरना पड़ेगा को चूल्हे को, को रोटी को और क्लास में पढ़ी हुई विद्या तो इन चारों को फेरना पड़ेगा अतः श्री श्याम जी कह रही है अली सखीर आदि के मैं तुझे शिक्षा दे रही हूं कि अली सकीर अपने के के पास में में जाकर ये जो विद्या विद्या विद्या है है इस इस को बार-बार फाड़ेगी जब बार तो फिर का तुझे आएगा मैं जैसे अभी कह रही कहा कैसे गई मेरा क्या अनुभव था मुझे पता नहीं है ये स्वप्न था ये जागरण था भ्रम था कि इंद्रजात था ऐसे ऐसी बात कहने लगे जब श्री विलास के के पास पास में में शाम तो इस विद्या विद्या को को तुझे जाएगी का एक है वह निर निरंतर निरंतर अभ्यास करने से ही विद्या ताजा रहती है और विद्या के लिए को उलट तुलट करके नहीं देखा जाएगा उस का तो अभ्यास जाएगा तो दिखा। अभ्यास विद्या विद्या को होने पर नहीं हो है इसलिए पढ़ अभी बहुत कमजोरी है अभी शाम सुंदर के पास में जाकर के पढ़ना चाहिए जब किशोर के साथ में हासिल भी करें किशोर जी पर जो अध्ययन है किशोर जी का जो वचन वो अत्यन प्रेम की सर्वोत्तमता वही है जहाँ उपाधि को व्यक्ति भूल करके केवल तो प्रेम का आस्वादन कर प्रेम की जो उपाधि है उनको भूल जाए और प्रेम का ही आस्वादन किया जाए तो प्रेम ही जहाँ आस्वादक प्रेम ही आस्वाद और प्रेम ही साधन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट्स तीनों प्रेमी हो करके रहे ये सर्वोत्तम अध्ययन का ज्ञान उस प्रेम का सर्वोत्तम ज्ञान यही है कि तो उसमें प्रेम ही आश्रम बदल लग के तदीय तथी पाठ अध्ययत उस माता मैया तेरे हाथ ये ये है के परहास में पर अम्मा तेरे हाथ जोड़ी मुझे यह शिक्षा मध्य पड़ अथवा काम पकड़े सके मैं तो परम सुख सुख ज्ञान तभी आश्रम मैं उन शाम के पास में तो कभी चाहूंगी ही नहीं उस चंचल शाम के पास में अब सकी मैं कभी जान रही हूँ दूर आकर यहाँ देख मैं तुझसे भी कह रही हूँ श्याम कभी मेरे पास में आ रहे हो तो तुझे शाम को दूर से ही रोक देना चाहिए तो को दूर से रोक देना वे कहीं मेरे पास में नहीं आमको दूर से यही रोक अथवा माता अरे माँ अरे में बोली गई प्रणामी बोली गई कोई मेरी मां कोई मां ये साइन बोली बोल बोल जैसे एक आ, में जो आ, जो आश्चर्य में जो बचन वो में में जैसे गॉड, बोलते हैं ऐसे ऐसे मेरी ये की है तो ऐसा तू वचन मैं आप उसके पास में कभी नहीं जाऊंगा दूर आ जा सूर तू जा अब तो तू श्यामचंदर के पास में जा और तू श्यामचंदर से इस विद्या को पढ़ ले फिर मुझे बता देना समझ में समझू श्री कृष्ण जी ने देला। जैसे चला रहे हैं ऐसे ठीक जवाब दिया बोल सखी तू जो मुझसे कह रही है समझ पे नहीं आया तो बार बार इसी पाठ को श्यामचंद्र के पास में जाकर तू ये मानना चाहिए श्री कहा नहीं, नहीं नहीं भाई मैं उतनी मैं बड़ी दल विद्यार्थी हूँ तू बड़ी स्मार्ट विद्यार्थी है तू श्यामचंद्र के पास में जा और तू इसको पा मैं उतनी बढ़िया विद्यार्थी नहीं दे उनके पास में तो अध्येतु नाम धवती तत्व तुझे ही श्यामचंद्र के पास में पढ़ने तो तो चाहिए पांडित्य में रस्तम उस तुझे जो पांडित्य की प्राप्ति होगी तू फिर मुझे समझा देना वो मेरे लिए ऐसे आपस में आप तो कर शोर ने जो जो प्रेम विलास विवर्त उसके विवर्त दशा माने पराकाष्ठा दशा विवर्त के तीन अर्थ बताए का एक अर्थ है पराकाष्ठा दूसरे का अर्थ है कहीं चेष्टाओं में परिवर्तन और तीसरा अर्थ है वस्तु को मोहने पर भी अंग वस्तु दीक्षा वस्तु ने अब वस्तु ने वस्तु ने, ने अस्वर होता अध्यापक वस्तु में अवस्तु का आरोप हो जाना ये माने भ्रम पैदा हो जाना इसका नाम है या माने चेष्टाओं का कहीं परिवर्तन आश्रय विषय जैसी चेष्टा करने लगता है विषय आश्रय जैसी चेष्टा करने लगता है तो मिलन में निपुति में प्रियालाल नायक नायिकाओं में चेष्टाओं का परिवर्तन हो जाना या इसका नाम विवर्त होगा या विवर्त तो का तात्पर्य पराकाष्ठा मुख्य अर्थ है पराकाष्ठा और पराकाष्ठा का श्री किशोर जी ने वर्णन किया कि प्रेम की पराकाष्ठा वही है कि उपाधि छिप जाए और आस्वादनिक प्रेम ही जहां एकमात्र आस्वादि बनकर के रह जाए प्रेम ही कारण कर्ता कर्म और करण तीनों बनकर के जी के पास में कोई कमी नहीं है ये में ये बात कह नहीं नहीं है ये राधिका का माधुर्य है वो तो सर्वोत्तम पर श्री राधिका श्री श्यामला जी के साथ में हाथी करती कह रही है कि तू ही इस बात को श्याम सुंदर से पढ़ यद्यप सखीर नाही कृष्ण संगे मौन तथा राधा को संग सखी कृष्ण के साथ में कभी भी की अभ्याष नहीं करती है परंतु तो श्री राधिका सखी को कृष्ण के साथ में चाहती है ये अब श्री राधिका कह रही है वरदंत लिखत क्षिप्ता पुष्कमाचो कुंजेश्वर अरे सखी तू श्याम सुंदर को श्याम तू श्याम सुंदर को जरूरि अपने नयनों से बाढ़ने की बाध देते सुंदर दंतावली वाली अरे मोती सनी के दात वाली अरि सखी अरिवर्दी तेरे पास में मौक्तिक गांत भ्राजन भ्राजंते मोतियों की पंक्ति जब अपने अपने नख से कुछ नखों के द्वारा तेरे अंग के ऊपर चित्राम लिखेंगे जैसे एक टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो लिखता है तो विद्यार्थी वो ही की वही बात वह अपने कलम से अपने नोटबुक के ऊपर लिख लेता है ऐसे ही शाम जब के द्वारा कुछ लिखेंगे तो तेरे पास में भी तो दंत है। दंत है के द्वारा उनको उनको अंकित कर वो लिख डालेगी कितनी कितनी झीनी और बड़ी मत मजा ये सुंदर पर श्यादर यदि नक्शे जब कोई लेखन करते हैं तो तू उस लेखन का संचय अपनी दंतावनी से तुरंत ही कर सकेगी और अपने अभ्यास को प्रस्तुत कर सकेगी पुष्कर माले आतंजेश फुन्जेश, के पुष्कर माले भ्रत रुचाह श्री श्याम सुंदर कमल की माला धारण करके जब विराजमान है तो कुंजेश तू कुंज कुंज में उन मतवाले हाथी को घुमाते हुए तो अरे सखी श्याम सुंदर के नखोल लेख को अपनी दंतावली के द्वारा संग्रहित करके उत्तर देते हुए पुष्कर माल का माला से रुचि वाले श्री एक कुंजी से दूसरी कुंजी में तू भी एक एक मतवाली के समान साथ में करेगी वे तेरे पीछे पीछे तेरा करते हुए कुंजी से दूसरी कुंजी में शौटी देंगे रोज पंजक तटी माना श्री प्रेम के जो कुलता शूरवीरता शौटीर मानी शूरवीरता उसके अवधि उसके समुद्र होकर के बिराजमान है भाई तो तू अगस्त ऋषि से कम नहीं है तू उनकी सारी शौचर्य सारी समुद्र के शौदर्य को समुद्र के उम को श्री अगस्त ऋषि ने जैसे संकुचित कर लिया इसी प्रकार शौते शांत सुंदर है उनको उरोज तुम अपने माने के के माने भीतर बंद कर लेगी जैसे अपने चूरों के भीतर अगस्त ऋषि ने सारे समुद्र को बंद कर दिया और बंद करके में कहीं करणन आया है कि अगस्त ऋषि एक बार समुद्र के किनारे अपना यज्ञ की सारी सामग्री फैला करके यज्ञ करने के लिए बैठे इतने में चंचल समुद्र आया और उनके सारे यज्ञ के सामान को संध्या बंदन उनके सामान को दहा करके ले गया अगस्त ऋषि को बड़ा क्रोध आया उन्होंने पूरे समुद्र को एक चुनू में लिया और चुन्नू में लेकर के पान तो चुन्नू में जैसे समुद्र को संभाल लिया ऐसे ही तू भी अपने उनके भीतर श्री श्याम सुंदर की संपूर्ण वीरता को कर और उनका पालन सकने में समर्थ हो जाएगी मलिहाली कैसी मीठी और कितनी सुंदर झीनी पर सकनों के बीच का जो प्रयास विकास है जिसमें चुनावी ग्राम्यता में कितना साहित्य और जीना प्रतिहास रुचिकर प्रकट कर रहे है। तो श्री को अपने उरोज पंजर अपने के के भीतर बंद बंद करते हुए तू विराजमान होगी स श्रीमान हरिणे अरे मृत शरी के नेत्र वाली अरे सखी वो श्रीमान श्यामचंदर अब वो दे क्या तेरे नेतृत्व के द्वारा बद्ध नहीं हो जाएंगे वे तो तेरे नेतृत्व के द्वारा अपने आप ही बद्ध होकर के द्वारा ही सीमित बद्ध करके रखेंगे ऐसे अशोक्तिशोक्ति का रूप का प्रयोग करते हुए अशोक्ति का प्रयोग करते हुए ये कह रहे हैं यदि श्याम सुंदर के पास में उल्लेख करने वाले नख हैं तो तेरे पास में भी वरदरूपी दात्र रूपी, रूपी सुंदर मोती विराजमान हैं यदि श्री श्याम सुंदर बड़ी भावे मत वाले हाथी हैं तो तू भी उन पुष्कर माला कमल की माला धारण करने वाले उन श्री श्याम श्याम सुंदर को ले जाने में कुंज से कुंज में ले जाने में तू भी अपूर्व अंकुश को धारण करने वाली होकर के विराजमान है श्याम सुंदर को बशि करने में तेरे नैन भी अंकुश होकर के विराजमान है पुष्कर माले श्याम सुंदर कमल की माला से सुशोभित शोभा वाले कुंजेश कुंजेश्वमी तू भी उनको एक कुंज से धन से में अपने बैनों के द्वारा ही ले जाएगी अपने जुड़े द्वारा ले जाएगी और शौटी पंजी सं्या सुंदर की जितनी भी वीरता है उस वीरता तू अपने बक्षोजों के भीतर ही बक्षोजों के पिछड़े के भीतर ही बंद करती हुई अरी सखी तू श्याम सुंदर को रखेगी श्रीमान ऐसे श्रीमानी श्यामंदर अरे नेत्रे मृग नयने अभी भी कैसे बांध रखा है इस बात को मैं जानती ही जानती और ऐसा कहते कहते शिवप्रिया जी प्रेम में दुर्बल हो जाता कहने लगती है कि कोई कृष्ण कोष्णी धृत्य में अभी सके तूने अभी अभी जिसका नाम लिया वो तो कृष्ण कौन है जो मेरी बुद्धि को नष्ट करता है कृष्ण कोष्णी ये कृष्ण नाम कौन सी वस्तु है जो जोनस्यत धृत्य में मेरे धैर्य को नष्ट करने वाला है यह स्तर कर्म विषल ये कौन कृष्ण है सुंदरी जो मेरे काम में जाते ही जो मेरे को ये कृष्ण नाम कृष्ण रूप नष्ट कर देता तो है कृष्ण कौन है युद्ध माने नाश कर देता है जो धैर्य को सखी तनम कर घुसते ही यह कृष्ण कौन है जो मेरे धैर्य को नष्ट कर देता है मैंने नाम की, मैं की है कि रागान सदैव भरोती श्यामा कह रही है उत्तर दे रही अरे प्रश्नोत्तर प्रिया जी का पहली जो लाइन है वो प्रिया जी का प्रश्न था कि ये कौन प्रश्न है जो काम से घुसकर के मेरे धैर्य को नष्ट करता है उत्तर है श्यामाजी श्यामला जी का अरे रागांधे ये हो है मितम ये क्या कह रही है सदैव भगवती तस्वीर से क्रिय रखी तू तो उसके बक्षस कर सर्वदा क्रीड़ा करने वाली है ये होधिका फिर से कहती है अरे रहने दे हास्य मात्र मोहित तो अरे मेरे साथ में हसी मत कर श्री श्यामदा जी कह रही है हसीनी कह रही हूं मोहित मधुना था में मैंने अभी अभी तो तुझे, तुझे, तुझे श्याम सुंदर के श्री हस्त में सौंपा था सत्य सत्य बसऊन मना अध ध का क्वेश्चन करी अरे सत्यम सत्यम हाँ ध्यान आया, ध्यान आया। रहा। मैं आज ही बिजली के समान उनके पास में कहीं बिजली की तरह से मैं उनके नयनों का पात्र तो मैं अभी अभी उनके हाथों हा, नैनों के आगे में सत्यम सत्य मसल आज अभी अभी शामसंदर, मेरी आंखों के सामने आए थे बिजने तो की तरह से आकर श्यामदाजी ने कहा अरे अरे मैंने अभी तो तुझे श्याम सुंदर के हाथ में सौंपा था श्री हाँ, आया, आया। तूने सौंपा था पर बोलो बिजली के समान मेरे आंखों के सामने आए और कहां चले? तो कृष्ण कृष्ण बड़ा सुंदर है। राधिका ने किया, बोले कोयम ये कौन है जो काम से घुस करके मेरे हृदय के धैर्य को नष्ट कर देता है तो उत्तर है किमिदम् बोले उसको ये पहचानती है क्या ये वही श्याम सुंदर है जिनके श्री स्थल पर कहा मतलब हसी, हसी भी कर रही हूँ सौंपा था श्री राजपुर हाँ हाँ ध्यान हा, आया तूने ने सौंपा था तू सत्य कह रही है परंतु वो तो एक क्षण के लिए आया बिजली की तरह से कौध करके अब वो उसे मुझे ऐसे श्री प्रिया कर और उसे लिए लज्जा के से अग्र ही आयु समय श्री राधिका जी वे प्यारे के के को प्राप्त करने लज्जा लज्जा कारण चुप और उस समय श्री श्यामला जी राधिका के मुख से ही प्यारे की वार्ता को श्रवण करने के लिए श्री राधिका की आस आकर के की थोड़ी पता थोड़ी थोड़ी थोड़ी पकड़ करके को को प्यार करती हुई थोड़ी हुई सहलाती उस समय कह रही है अरे सखी तूने क्या अनुभव किया हम बता तो रे तेरे मुख से शाम से तेरा को बिलंध हुआ का जो तूने आस्वादन किया उसे हमें बता दें तो ही बोलवान श्रीलाय श्री का श्री रागे और उस समय श्री लगे श्याम सुंदर के माधुरी बंदरें अली सखी ये जो पूरा प्रसंग है यही वो सोहेने का प्रसंग जैसे श्री महावाणी जी में सोहे का प्रसंग है वहां पर प्रसंग ये है कि कभी श्री प्रियालाल दोनों प्रेम में विलास कर रहे हैं और विलास करते करते श्री प्रिया में प्रेम वैचित्र्य दशा उत्पन्न हुई श्याम सुंदर के मुख के ऊपर ये प्रिया में और प्रिया के मुख पर जो क्लोक था जो चमक थी वो थोड़ी फीकी पड़िया हाँ प्यारे कहीं चले गए गलताई तो ये हुई है परंतु यह अनुभव हो रहा है कि प्यारे कहीं चले गए और प्यारे के पास में स्थित होकर के अंक में स्थित होने पर भी प्रिया ये विचार करती हैं कि हर प्यारे कहा चले दे और उनके चेहरे के ऊपर जो थोड़ी सी रुखाई आती है तो इस सोई सारी सखी एकदम व्याकुल हो जाती है और सखियों को अपने पास में जब देख करके श्री प्रिया जी एकदम व्याकुल हो जाती हैं और सखियों से कहने लगती हैं दे है श्यास में से मुझे मिला दी मिलन तो प्राप्त के होते हैं और फिर बृहद दशा प्रेम दशा में कहने जाती है कि मुझे मिला और उस समय एक सुंदर की सेवा का स्मरण करती है वृंदावन ने बसंत में जब नया फूल कुंभ होता है तो सबसे पहले श्री श्याम सुंदर आते हैं उस पुष्प को लेकर ले के मुझे समझ कोई एक बात है मेरा हाथ पकड़ करके अभी सके देख तह जिस लता को तो सींचा उसमें देख कैसी सुंदर कली आ गई कभी किसी सुंदर वृक्ष को देख करके श्री, शाम सुंदर मेरा स्वागत करने के लिए सुंदर झूला उसके ऊपर सजाते हैं मुझे हाथ पकड़ करके उस समय झूले के ऊपर विराजमान कभी में मेरे अंग के ऊपर श्री प्यारे चंदन का लेप करते हैं अपने अनुभव को उस समय सखी सुनाने लगती हैं और शाम सुंदर की सेवा प्रियता एक एक सेवा प्रियता उनका वर्णन करती है कि कैसे के ऊपर कभी कभी कभी कभी करके, करके, गोरा में में, बैठा मैं धारण करती हूं, मेरा उन प्यार मुझे मिला भी मिला ऐसे ही यहाँ पर श्री राधिका अब श्री श्यामचंदर जी एक जो प्रेम सेवा उन प्रेम सेवा का श्री के सामने श्याम करते हुए खुशागत करते हुए कहा अरे बी जाओ कुछ बता दे उस समय श्री राधिका अपने अनुभव का वर्णन करती हैं। हुई जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गो बिंद जयताय गौ हरि गोष I love you.